भारतीय व्याख्यान पांबन अभिनंदन का उत्तर स्वामी विवेकानंद जी के पांबन पहुंचने पर रामनाड़ के राजा ने उनसे भेंट की तथा बड़े स्नेह एवं भक्ति से उनके हार्दिक स्वागत का प्रबंध किया जिस घाट पर स्वामी जी की नाव आकर लगी थी वहां औपचारिक स्वागत के लिए बड़ी तैयारियां की गई थी तथा सुरुचि के साथ सज्जित मंडप के नीचे उनके स्वागत का आयोजन किया गया था उस अवसर पर पामबन की जनता की ओर से स्वामी जी की सेवा में निम्नलिखित मान पत्र पढ़ा गया। परम पूज्य स्वामी जी आज हम अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक तथा परम श्रद्धा के साथ आपका स्वागत करते हुए अत्यंत उल्लसित है। हम हैं हम आपके प्रति कृतज्ञ इसलिए हैं। ये आपने अपने अन्य कितने ही आवश्यक कार्यों के बीच कुछ समय निकालकर हमारे यहाँ आना कृपापूर्वक इतनी तत्परता के साथ स्वीकार किया आपके प्रति हमारी भ्रम श्रद्धा है क्योंकि आप में अनेकानेक महान सद्गुण हैं, क्योंकि आपने उस महान कार्य का दायित्व ग्रहण किया है जिसको आप इतनी योग्यता दक्षता उत्साह एवं लगन के साथ संपादित कर रहे हैं हमें वास्तव में यह देख कर बड़ा हर्ष होता है कि आपने पाश्चात्य लोगों के उर्वर मस्तिष्क में इंदू दर्शन के सिद्धांतों के बीजारोपण के जो प्रयत्न किए हैं वे इतने अधिक सफल हुए हैं कि हमें अभी से अपने चारों ओर उनके अंकुरित होने लहलहाने तथा फूलने फलने के चिन्ह स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगे हैं हमारी आपसे अब इतनी ही प्रार्थना है कि आप अपने आर्यवर्त के इस निवास काल में पाश्चात देशों की अपेक्षा तनिक अधिक यत्न करके अपने देशवासी बंधुओं के मानस को थोड़ा जागृत कर उन्हें विषाद भव चिर निद्रा से उठा दे तथा उन्हें उस सत्य का फिर स्मरण करा दे जिसे वे बहुत काल से भूले बैठे है स्वामी जी आप हमारे आध्यात्मिक नेता है हमारे हृदय आपके प्रति प्रगाढ़ से ऐसे परिपूर्ण है कि हमारे पास उन भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं है हम दयालु ईश्वर से एक स्वर से यही हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि वह आपको चिरजीवी करे जिससे कि हम लोगों का भला कर सके तथा वह आपको ऐसी शक्ति दे जिसके द्वारा आप हम लोगों की सोई विश्व बंधुत्व भावना को फिर से जागृत कर सके इस स्वागत भाषण के साथ राजा साहब ने अपने ओर से व्यक्तिगत संक्षिप्त स्वागत भाषण भी दिया जो बड़ा ही हृदय था इसके अनंतर स्वामी जी ने निम्नाशय का उत्तर दिया स्वामी जी का उत्तर हमारा पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है यही बड़े बड़े महात्माओं तथा ऋषियों का जन्म हुआ है एवं त्याग की भूमि है तथा यहीं, केवल आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के के लिए जीवन सर्वोच्च आदर्श का द्वार खुला हुआ है मैंने पाश्चात्य देश में भ्रमण किया है और मैं भिन्न भिन्न देशों में बहुत सी जातियों से मिला जुला हूं। और मुझे यह लगा है की प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक जाति का एक ना एक विशिष्ट आदर्श अवश्य होता है राष्ट्र के समस्त जीवन में संचार करने वाला एक महत्वपूर्ण आदर्श कर सकते हैं कि वह आदर्श राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ होती है। परंतु भारत का मेरुदंड राजनीति नहीं है सैन्य शक्ति भी नहीं है व्यावसायिक आधिपत्य भी नहीं है और नयांत्रिक शक्ति ही है वर्णन है धर्म केवल धर्म ही हमारा सर्वस्व है और उसी को हमें रखना भी है आध्यात्मिकता ही सदैव से भारत की निधि रही है इसमें कोई शक नहीं कि शारीरिक शक्ति द्वारा अनेक महान कार्य संपन्न होते हैं और इसी प्रकार मस्तिष्क की अभिव्यक्ति भी अद्भुत है जिससे विज्ञान के सहारे तरह तरह के यंत्रों तथा तो मशीनों का निर्माण होता है फिर भी जितना जबरदस्त प्रभाव आत्मा का विश्व पर पड़ता है उतना किसी का नहीं भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतवर्ष सदैव से अत्यधिक क्रियाशील होनी चाहिए यह सिखा रहे हैं कि हिंदू जाति सदैव से भीरु तथा निष्क्रिय रही है और यह बात विदेशियों में एक प्रकार से कहावत के रूप में प्रचलित हो गई है मैं इस विचार को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता की भारतवर्ष कभी निष्क्रिय रहा है सत्य तो यह है कि जितनी कर्मण्यता हमारे पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में रही है उतनी शायद ही कहीं रही हो और इस कर्मण्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हमारी यह चीर प्राचीन एवं महान हिंदू जाति आज भी ज्यो की जीवित है और इतना ही नहीं बल्कि अपने उज्जवलतम जीवन के प्रत्येक युग में मानव अविनाशी और अक्षय नौ यौवन प्राप्त करती है यह कर्मण्यता हमारे यहाँ धर्म में प्रकट होती है परंतु मानव प्रकृति में यह एक विचित्रता है वह दूसरों पर विचार अपने ही क्रियाशीलता के प्रतिमानों के आधार पर करता है उदाहरणार्थ एक मोची को लो उसे केवल जूता बनाने का ही ज्ञान होता है और इसीलिए वह यह सोचता है कि इस जीवन में जूता बनाने के अतिरिक्त और दूसरा कोई काम ही नहीं इसी प्रकार एक ईट ढालने वाले को ईटे बनाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं आता और अपने जीवन में दिन प्रतिदिन वह यही सिद्ध करता रहता है। है इस सब का एक दूसरा कारण है इसकी व्याख्या की जा सकती है जब प्रकाश का स्पंदन बहुत तेज होता है तो उसे हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारे नेत्रों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि हम अपनी साधारण दृष्टि शक्ति के परे नहीं जा सकते है। परंत अपने हैं परंतु योगी अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से साधारण लोगों के लिए भारत की और, ताक रहा है। और भारत को ही यह प्रत्येक राष्ट्र को देना होगा केवल भारत में ही मनुष्य जाति का सर्वोच्च आदर्श प्राप्त है और आज कितने ही पाश्चात्य पंडित हमारे इस आदर्श को जो हमारे संस्कृत साहित्य तथा दर्शन शास्त्रों में निहित है समझने की चेष्टा कर रहे हैं सदियों से यह आदर्श भारत की एक विशेषता रही है जब से इतिहास का आरंभ हुआ है कोई भी प्रतारक भारत के बाहर हिंदू सिद्धांतों और मतों का प्रचार करने के लिए नहीं गया परंतु अब हम में यह आश्चर्यजनक परिवर्तन आ रहा है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है जब जब धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है तब तब साधुओं के परित्राण, दुष्कर्मों के के नाश तथा धर्म संस्थापन के लिए मैं जन्म लेता हूं धार्मिक अन्वेषणों द्वारा हमें इस सत्य का पता चलता है कि उत्तम आचरण शास्त्र से युक्त कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने उसका कुछ न कुछ अंश हमसे न लिया हो तथा कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें आत्मा के अमृत का ज्ञान विद्यमान है और उसने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वह हमसे ही ग्रहण नहीं किया है के अंत में जितनी डाकाजनी, जितना अत्याचार तथा दुर्बल के प्रति जितनी निर्दयता हुई है उतनी संसार के इतिहास में शायद कभी भी नहीं हुई प्रत्येक व्यक्ति को यह भली भारती समझ लेना चाहिए कि जब तक हम अपनी वासनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते तब तक हमारी किसी प्रकार मुक्ति संभव नहीं। नहीं जो मनुष्य प्रकृति का दास है, वह वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। महान सत्य आज संसार की सब धीरे-धीरे समझने लगी तथा उसका आदर करने लगी है जब शिष्य इस सत्य की धारणा के योग्य बन जाता है तभी उस पर गुरु की कृपा होती है ईश्वर अपने बच्चों की फिर असीम कृपापूर्वक सहायता करता है जो सभी धर्म मतों में सदा प्रवाहित रहती है हमारे प्रभु सब धर्मों के ईश्वर हैं यह उदार भाव केवल भारत वर्ष में ही विद्यमान है और मैं इस बात की चुनौती देकर कहता हूं कि ऐसा उदार भाव संसार के अन्य अन्य धर्म शास्त्रों में कोई दिखाए तो सही ईश्वर के विधान से आज हम हिंदू बहुत कठिन तथा दायित्वपूर्ण स्थिति में है आज कितनी ही पाश्चात्य जातिया हमारे पास आध्यात्मिक सहायता के लिए आ रही है आज भारत के संतान के ऊपर यह महान नैतिक दायित्व तो है कि वे मानवीय अस्तित्व की समस्या के विषय में संसार के पथ प्रदर्शन के लिए अपने को पूरी तरह तैयार कर ले एक बात यहाँ पर ध्यान में रखने योग्य है जिस प्रकार अन्य देशों के अच्छे और बड़े बड़े आदमी भी स्वयं इस बात का गर्व करते हैं कि उनके पूर्वज किसी एक बड़े दाकुओं के गिरोह के सरदार थे तो समय समय पर अपनी पहाड़ी गुफाओं से निकलकर बटोहियों पर छापा मारा करते थे इधर हम हिंदू लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि हम उन ऋषि तथा महात्माओं के वंशज हैं जो वन के फल फूल के आहार पर पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे तथा ब्रह्म में मग्न रहते थे भले ही आज हम अध और पद भ्रष्ट हो गए हों और चाहे जितने भी पद भ्रष्ट होकर क्यों न गिर गए हों परंतु यह निश्चित है कि आज यदि हम अपने धर्म के लिए तत्परता से कार्य संलग्न हो जाए तो हम अपना गौरव प्राप्त कर सकते हैं तुम सबने मेरा और जो यह किया है उसके लिए मैं तुमको हार्दिक धन्यवाद देता हूं रामनाड़ के राजा साहब का मेरे प्रति जो प्रेम है उसका आभार प्रदर्शन मैं शब्दों द्वारा नहीं कर सकता मैं कह सकता हूं कि मुझसे अथवा मेरे द्वारा यदि कोई श्रेष्ठ कार्य हुआ है तो भारतवर्ष उसके लिए राजा साहब का ऋणी है क्योंकि मेरे शिकागो जाने के विचार सबसे पहले राजा साहब के मन में ही उठा था उन्होंने सम्मुख रखा तथा उन्होंने ही इसके लिए मुझसे बार बार आग्रह किया कि मैं शिकागो अवश्य जाऊं आज मेरे साथ खड़े होकर अपने स्वाभाविक लगन के साथ वे मुझसे यही आशा कर रहे हैं कि मैं अधिकाधिक कार्य करता जाऊं मेरी तो यही इच्छा है कि हमारी प्रिय मातृभूमि में दगन के साथ रुचि लेने वाले तथा तो उसके आध्यात्मिक उन्नति के निमित्त प्रयत्नशील ऐसे आधे दर्जन राजा और हों